लोकेश जी पूछते हैं भैया जी ये क्रियावादी कलावादी निर्णयवादी और कोण दिशा के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ है कृपया स्पष्ट करें हम्म क्रियावादी का मतलब होता है भाई कोई भी एक्टिविटी को पहचानना ये विश्लेषण की बात है विज्ञान का भाग है तो जब भी आप जैसे मान लीजिए आप खाने बनाते हो तो आपको आपको निर्णय करना पड़ता है कि किस प्रकार से कौन सी क्रियाओं के आधार पर हम खाना बनाएंगे पहले दाल उबाए उबा उबालेंगे फ्राई करेंगे तो वो क्रियाओं को आपको निर्णय करना पड़ता है उसको बोलते हैं क्रियावादी निर्णय क्योंकि तो यदि आपको कुछ भी करना है चाहे समझना हो चाहे जीना हो चाहे नहाना हो चाहे खाना बनाना हो उनमें आपको ये निर्णय करना ही होता है तो एक निर्णय का भाग है क्रियावादी चीज़ों को पहचानना मतलब एक्शंस को किस प्रकार से ओरियट करना है उसको हम ठीक से आइडेंटिफाई करते हैं दूसरा होता है कि कालवादी जिसको कह रहे हैं आप कालावादी नहीं कालवादी कालवादी का मतलब होता है टाइम आप कैलकुलेट करते हो कि किस प्रकार से टाइम का कर डिज़ाइन करोगे हम्म है ना जैसे नहाना ही है तो नहाने में अब कितना एक समय लगना चाहिए इसको आप तय करोगे है ना जैसे आपको 10 बजे मीटिंग में जाना है तो आप सोचते हो कि आधा घंटा मेरे को जाने में लगेगा उसके पहले आधा घंटा मेरे को तैयार होने में लगेगा तो इस प्रकार से टाइम कैलकुलेसन को आप बिठाती हो यदि ये सब टाइम कैलकुलेशन भी ठीक होंगे तो हम आगे ठीक से कर पाएंगे और तीसरा बताएं क्रियावादी कालवादी और क्रियावादी कालवादी और निर्णयवादी निर्णयवादी तो डिसीजंस को करना उसमें ये सपोर्ट करता ही है काल और क्रिया इन दोनों के आधार पर करना है या नहीं करना है उसको आप निर्णय करते हो तो निर्णय आपके डिसीजन फाइनल होते हैं जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक आपसे कोई काम होना ही नहीं है और आपने कोई निर्णय कर लिया उसके बाद काम रुकना ही नहीं है और आपने निर्णय तो कर लिया लेकिन आपने काल और क्रियाओं को ठीक से पहचाना नहीं है तो परिणाम वो आना ही नहीं है तो जो परिणाम से अपेक्षा लेकर हम काम शुरू करते हैं उस निर्णय तक पहुंचने के लिए काल और क्रियाओं का आकलन करते हुए उस करना है या नहीं करना है उसको फाइनल निर्णय करते हुए यदि काल और क्रिया का ठीक से आ, आ, हमने अध्ययन कर लिया तो निर्णय हमारे जो होते हैं वो व्यवहार में सफल होने के लिए होते हैं और इस प्रकार से हम सफलता की और विश्वास के साथ बढ़ते जाते हैं ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें हैं उनको ये सभी फार्मूला समझने से लगाकर जीने तक दोनों में ये लागू ही है ग्रेट सिंपल है कठिन hmm. तो नहीं नहीं नहीं hmm. वो ये शब्द डिफिकल्ट होते हैं उसके पीछे का मीनिंग मीनिंगली uh, होता hmm. है और समझने का शायद जीने में आएगा <laughs>